दोस्तों जोसेफ मर्फी कहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ऐसी कुदरती ताकत है जो आपके लिए मिरिकल्स क्रिएट कर सकती है ये कोई मैजिकल चीज नहीं बल्कि एक नेचुरल लॉ है जो आप जो सोचते और बिलीफ करते हो उसे आपके लिए रियलिटी बना देता है तुम कह सकते हो कि पहला प्रिंसिपल है फेट और � अगर आप किसी चीज को pure conviction के साथ belief करते हो, तो subconscious उसे create करने के लिए universe की forces को align कर देता है। इसलिए Murphy कहते हैं कि जो आप दिल से expect करते हो, वही आप attract करते हो। दूसरा principle है visualization। जब आप किसी चीज को अपने mind में बार बार imagine करते हो, तो subconscious उसे blueprint बना लेता है। वैसे ही subconscious आपके visualization को एक mental design के तौर पर store करता है और धीरे-धीरे उसे reality में translate करता है तीसरा principle है positive affirmations जब आप अपने subconscious को बार-बार एक ही message देते हो जैसे मैं successful हूँ या मैं healthy हूँ तो ये repetition subconscious को reprogram करती है और वो उसे fact की तरह accept कर लेता है एक मिसाल लो, एक इंस मैं हमेशा fail हो जाता हूँ, मैं unlucky हूँ. Subconscious इस belief को reality बना देता है और उसकी जिन्दगी में failures attract होते रहते हैं. लेकिन एक दूसरा इंसान अपने subconscious को reprogram करता है positive thoughts से. जैसे मैं capable हूँ, मैं achieve कर सकता हूँ. धीरे धीरे वो अपने actions और opportunities को इस positive belief के मताबिक shape करता है औ Murphy बहुत सारी healing और success की real life stories share करते हैं, जहां लोगों ने सिर्फ subconscious programming के जरिये diseases से recovery की, financial breakthroughs अचीव किये और अपनी relationships transform की. Murphy का कहना है, Your subconscious mind is the builder of your body and your circumstances. Train it with faith and it will build wonders for you. दोस्तों, इस chapter का असल lesson ये है, कि आपके subconscious mind के पास miracle working power है. लेकिन ये miracles सिर्फ तब activate होते हैं जब आप उसे faith, clear visualization और positive affirmations देते हो। और अब बगला chapter हमें एक fascinating चीज समझाता है कि subconscious की power को use करके mental और physical healing कैसे possible है।